श्रीमदभागवत महापुराण भगवान के की यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र अथतम सुखमासीन तम सुखमासी देवर्षि प्राह विप्रषे वीणा पाणी स्मयन दिव सूजी कहते हैं तदनंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा परम जसस्वी देवर्षि नारद ने मुस्का अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा नारद उच पाराशर्महात्म परित श्यतिशार आत्मा मानस भवा जिज्ञास अपिते महद्भुत प्रतवान्तम यस्व सर्वाथ परिमिद जिज्ञासी अतीतथ यद्रम्ह सनातनम अथापि शोचयस्यात्म अकृतार्थ इव प्रभु नारद जी ने प्रश्न किया महाभाग्या आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली पूर्ण हो गई है क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है सनातन परम ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं या सु अस्तवेदात्तुष्य मे तन्मूलम व्यक्तगा महे तात्मत्त्मूत स वै भेद समस्त गुह्यं उपासी युर पुराण पराबरेशो मनस विश्व जी ने कहा आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है है होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं पता इसका क्या कारण है आपका ज्ञान अगाध है आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ नारद जी आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं तम पर्यटन नरकृ कि धर्मतो स्नातस्य मे की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर कर अंत के साक्षी भी है योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए श्री नरदभाताूदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नई वाचो न तो यथा मंडे तदर्शनमखिल यदि यथा मुनिवरिया तथा वासुदेवस्थ महिमा युवि नारद जी ने कहा व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया नित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं होता वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है मानसरोवर के कमनीय कमलवन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार परम हंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते तद्वाग् विसर्गो जरताघ विप्ल यस्मिन यस् प्रतिश्लोकम्धवत्यपे नात यशोकता गायती गृहती साधव इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूसरे शब्दों से युक्त भी है परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सूयस सूचक नामों से युक्त है वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं न नच्युतम भाव भावभर्जित न शोभते ज्ञानमलम बनम निरंजनम कुत पुनः सस्वद्रमेश्वरे न चापित कर्म यद्यकार वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है वह काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है ऐसा अहेतुक निष्काम धर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है अथो महाभाग भवान शुचे मुक्तये खिल्मिचेतम महाभाव्यादे आपकी दृष्टि अमूक है आपकी कृति पवित्र है आप सत्य परायण एवं दृढ़व्रत है इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए तथ्य था किंचन यदिवक्षत पृथकृश्तृतरूपना चीस्थिता जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती जुगुप्स धर्म कृत स्वभावरक्तस्य स्वभाव रक्त महानिक्रम यदाक्य तो धर्म तरह स्थितो नामन्यते तस्य निवार जनह संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है यह बहुत ही उल्टी बात हुई क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते अनंत विचक्षण प्रवर्तमानस्य प्रवर्तमान गुण तथो भगवान दर्शय विभो। भगवान अनंत है कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमान का अनुभव कर सकता है अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए त्यक्ता भुजम हरे ततो पक् यत्र भूत मुश्य भजताम भजता जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहें भी उसका कोई अमंगल हो सकता है परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाभ मिलता है तो सुखम काले नीर रंग बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यत समस्त ऊंची नीची जोनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं न वही जन हो जा कथन चना व्रज मुकुंद से व्यन्न वृतिम स्मर मुकुंदाघ्र्योपूहण पुनः विहात मिथ्येन्सग्रहो यत व्याजी जो भगवान श्रीकृष्ण के चरणारविंद का सेवक है वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता उसे रस का जो लग चुका है भगवान संभवा स्वयं प्रदर्शितम जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं इस बात को आप स्वयं जानते हैं तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है तमा तमात्म आत्मा पर सरमात्मन कला अजम प्रजातम जगत शिवायतन जी, आपकी दृष्टि है आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए इदम विपुंस तप सुतवा शिष्ट से सुख से बुद्धिदत्त अवचित कवि फिर निरूपित्लोक गुण अनुवर्णनम विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान स्वाध्याय ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्यकृति कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए अहम पुराति भवे भव मुस्तुनिना शुश्रूषण प्रतिविक्षता मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था वे जोगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था दान्ते चक्रो कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना मुनि होल्पभा मैं यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था जितेंद्रिय था खेल खेलकूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था मेरे शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया उच्छेष्ट एवं सत्म भुंजय तवृत्तुचे तद धर्म एव आत्मरुचि प्रजाते उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था इससे मेरे सारे पाप धुल गए इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई तत्र कृष्ण कथा प्रभायता मनोहराह अनुग्रहण सुनोहरा श्रेणु यारे व्यास जी उस में उन लीला गान पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रियकृति भगवान में, में मेरी रुचि हो गई तस्म सदा लुचिर्महा मुता हमेया परे महामुने जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कृति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा इरद प्रविशि ऋतु विष्णु संकृत मनमुनिभि महात्म भी प्रवित्ता प्रभुत्ता इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्रीहरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया तस्य तस्वेरक्त प्रसिद्ध ततन सह सद्धान बाल से दातुर च्ञ गोयम यदवत अनवोचन गमेशंतः कृपया दीन वाला मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था विनयी था उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे मेरे हृदय में श्रद्धा थी इंद्रियों में संयम था एवं शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है सुचित शुचित ब्रह्मस्तापत्र चिकित्स यदी स्वरे भगवती कर्म ब्रह्मिभात आमयो य भूता सुब्रत ये तदेव शाम द्रव्यम न पुना ते चिकित्सित सत्सकल्पव्याजे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है यह बात मैंने आपको बतला दी प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता एवं ऋणाम क्रिया योग सर्वे संसित हे तब तय आत्मा विनाशा कल्पन्ते कल्पिता परे कर्म भगवत परिषण इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हें से परा भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है यत्र कुर कर्मा भगवि गृहंते गुणनामादे कृष्णस्यास्मरती नमो भगवते तभ्यंवासदेवाय धीमह धीमहि निरुद्धा नम संकर्षण च उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं प्रभो आप भगवान श्री वासदेव को नमस्कार है हम आपका ध्यान करते हैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है मूर्त्यभिधानेर मंत्र मूर्ति मूर्ति यते युषम स सम्य पुमा स्विगम ब्रमण न वेद्य मधुनुष्ठित अदान मे ज्ञानैश्वर्यम सस्म भाव चेशव इस प्रकार जो पुरुष पुष्यूह रूपी भगवान्मूर्तों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान पुरुष का पूजन करता है उसी का ज्ञान पूर्ण एवं है ब्रह्मन, जब मैंने भगवान आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया विभो समाप्यते समाप्य तेज नाम विभूषित आयुरता संक्लेश निर्वाण मुशंति नान्यता व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है आप भगवान की ही कृति का उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है इस श्रीमद्भागते महापुराणे पार हंसा सहितायाँ प्रथम स्कंधे व्यासनार संवाद